त्र त्र कृतमस्तकलि बाष्परिपरिपूर्णलोचनमसम नम पिते चधुर मधुर स्व पिते च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो शक्तिं मधुबोधशक्तिदया प्रयत्स पर कोमल कूजयन वेणु शामलोयं कुमार वेद वेद्यं पर्रह्म भासतं हृदय मम राम कूजाति मधुरं मधुराक्षर आरू्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिली जय राम जय जल जय राम धर्म रा, रा, रा। की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की हत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधा हरि गोविंद जय जय कृष्ण गोविंद अरे गुण के नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधाण हर गोविंद जय की जय श्रीवृंदवन विहरी लाकी जय नमो महाभ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण narayan narayan nah, nah, nah, nah. न रूपम से हतथोपलभ्य नाथो न ना चिर्न चंप्रति अश्वत्थम सुविूम संगशस्त्रेण दृढ़ तत पदम तत्परी मगित यस्ता नवर्तं तमेव तमे चाद्यम पुरुष प्रपदे यत प्रवृत्ति प्रसिता भगवद गीता के पंद्रहवें अध्याय का तीसरा श्लोक न रूप मेह तथोपलभ्य थे प्रपंच के सत्ता स्वीकार करके संसार वृक्ष का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने किया प्रातिभाषिक दृष्टि से भी संसार वृक्ष का प्रतिपादन अभिष्ट होने के कारण रूप न रूप मत्ह तथोपलभ्य थे नो न चादर नत सम्रतिष्ठा आदि वचनों को कहने की आवश्यकता हुई किसी भी अनात्म वस्तु का प्रतिपादन व्यावहारिक धरातल पर प्रातिभाषिक धरातल पर और पारमार्थिक धरातल पर वेदांतों को अभिमत होता है केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही प्रपंच का प्रतिपादन करें तो वेदांतों का तात्पर्य स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं होता केवल प्रातिभाषिक दृष्टि से प्रतिपादन करें तब की समुपल नहीं होती नैरात्म में बौद्धों के शून्यवाद में जाकर वेदांतों का विनियोग हो जाता है। केवल पारमार्थिक दृष्टि से ही प्रपंच का प्रतिपादन करें तो साधक पथ भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है जो अब यह साधन चतुष्ट संपन्न नहीं है उसे सबकी ब्रह्मरूपता का प्रदेश करने पर वह पतित हो जाता है क्योंकि वैराग्य के बिना सबकी ब्रह्म रूपता का विज्ञान टिक नहीं सकता अंत में वह उभय भ्रष्ट हो जाता है अतः क्रमशः तीनों दृष्टियों से प्रपंच का प्रतिपादन वेदांतों को अभिमत है जगत क्या है अपने आप में एक विचित्र पहेली है जिसको सुलझाने की आवश्यकता है इसके लिए प्रशस्त परंपरा प्राप्त गुरुओं का उपदेश अपेक्षित है अपने आप इन ग्रंथों का मशीलन करने पर वस्तुस्थिति तो समझ में नहीं आती और विभ्रम पूर्ण मनस्थिति हो जाती है एक वेदांतों में न्याय है गुणों पर गुणोपसमारण न्याय गुणों पर गुणोपसमारण न्याय इसका अर्थ होता है कहीं भी मुख से कहीं निषेध मुख से कहीं किसी प्रकार कहीं किसी प्रकार ब्रह्म तत्व का या प्रपंच का प्रतिपादन वेदांतों को अभिमत है ब्रह्म के संबंध में या जगत के संबंध में जितने वचन हैं सबको संकलित करना चाहिए फिर पूर्ण रूप से सभी वचनों में अनुगत सिद्धांत क्या है उसका बोध प्राप्त करना चाहिए तब ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान होता है उदाहरण के लिए सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म में आनंद पद का प्रयोग नहीं किया गया विज्ञान मानंदम में सत्य का प्रयोग नहीं किया गया अनंत का प्रयोग नहीं किया गया आनंदो ब्रह्म में आनंद का ही उल्लेख है ऐसी स्थिति में इन सब वचनों को संकलित करके जब विचार करते हैं तो पूर्ण रूप से ब्रह्म का परिज्ञान होता है इसी प्रकार जगत को लेकर भी विविध प्रकार के वचन वेदांतों में समुपलब्ध है वेदांत का अर्थ उपनिषद है वेदों का अंत माने शिरोभाग जिसमें वेदों का सिद्धांत सन्निहित हो उसी को वेदांत कहते हैं उसी को उपनिषद कहते हैं उसी को वेदों का शिरोभाग कहा जाता है अंत कार्त सिद्धांत होता है सांख्य कृतांत प्रोक्तानि गीता में कहा गया है माने सिद्धांत अंत शब्द का प्रयोग सिद्धांत होता है तो वेदांत माने वेदों का अंतिम भाग शिरो भाग जिसमें वेदों का सारार्थ सन्नहित है उसी को वेदांत कहते हैं तो उदाहरण के लिए कहीं उपनिषदों ने बैठने में कठिनाई बैठ गए संत वेश में इधर आ जाइए, सुनाई पड़ता हो तो हमने संकेत किया सावधान जगत सत्य है या भी कहा गया यह मानना कि शंकराचार्य महाभाग ने जगत को मिथ्या ही कहा सत्य नहीं माना उन्हीं के भाष्य के साथ अन्याय होगा उनके साथ अन्याय होगा उनके साथ अन्याय करता अपने साथ ही अन्याय होगा जगत को सत्य भी शंकराचार्य ने माना है जो कुछ उपनिषदों में कहा गया है सबको जो के त्यों भगवत पाद ने प्रमाण माना है लेकिन तात्पर्य निर्णय की जो प्रशस्त विधा है उसका आलंबन लेकर तात्पर्य को अभिव्यक्त मात्र किया है यह समझने की आवश्यकता है कोई पंथ नया मत या सिद्धांत शंकराचार्य जी ने ख्यापित किया ऐसा बिल्कुल सिद्ध नहीं होता क्योंकि एक विचित्र तथ्य है पूर्व मीमांसकों की बात ले लीजिए सांख्यों की योगियों की नैयायिकों की वैशेषिकों की बौद्धों की जैनों की यहां तक की चार्वाकों की बात ले लें उन्होंने औपनिषद सिद्धांत को अपने ग्रंथों में पूर्व पक्ष के रूप में सही जिस रूप में प्रस्तुत किया है उसी रूप में भगवत पार शंकराचार्य जी ने सिद्धांत के रूप में औपनिषद सिद्धांत को प्रस्तुत किया है तो कैसे नया कोई सिद्धांत या मत हो गया यहां तक कि शुक्र नीति में शुक्र नीति में बत्तीस विद्या चौसठ कलाओं का वर्णन विद्या को लेकर भी विज्ञान शास्त्रों में है कहीं चौदह विद्या का या जिवल की स्मृति आदि में उल्लेख अंतर भाव की दृष्टि से कहीं अठारह विद्या का उल्लेख है ग्रंथों में शीतोपनिषद में गायत्री मंत्र में चौबीस अक्षर होते हैं तो चौबीस विद्याओं का उल्लेख उसी को विकसित करके शुक्र नीति में बत्तीस विद्या का उल्लेख और 64 कला का उल्लेख एक एक विद्या के जो प्रस्थान है उनका सारार्थ शुक्राचार्य महाभाग ने प्रस्तुत किया है उसमें वेदांतों का सारार्थ वही व्यक्त किया है जो भगवत पा शंकराचार्य के ग्रंथों से सिद्ध होता है तो हमने एक संकेत किया स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने श्री जगन्नाथ महाप्रभु की स्तुति करते समय जगत को लेकर जो तथ्य प्रकाशित किया है वह भगवत पाद शंकराचार्य के वास्यों से निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होता है तो हमने संकेत किया कोई नया सिद्धांत या मत भगवत पाद ने प्रस्थापित किया हो ऐसी भ्रांति नहीं पालनी चाहिए जगत को सत्य कहा है उपनिषदों ने सत्य ही कहा ये नहीं सत्य भी कहा है सत्य कहा है श्रीमद् भागवत का एक वचन है सत्य से सत्यम दसव स्क वचन का ही है मूल में बृहदारण्यक में है बृहदारण्यक उपनिषद में का सत्य सत्यम यहाँ संबंध विभक्ति है जहाँ संबंध विभक्ति घटित प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित कोई वचन हो वहा सावधान होकर अर्थ करना चाहिए शब्द एक ही है विभक्ति के भेद से दो रूपों में प्रयुक्त होता है यह केनोपनिषद की शैली है जो यहाँ के अष्टछाप के मनीषियों को भी प्रिय है ब्रह्म को ब्रह्म का है ना यहाँ के अष्टछाप के कवियों ने मनीषियों ने संतों ने इंद्र को इंद्र ब्रह्म को ब्रह्म का है वो केनोपनिषद की शैली वाल्मीकि जी ने भी केनोपनिषद की शैली का अनुगमन किया है सूर्य भगेत सूर्य है तुलसीदास जी ने भी प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख तुम राम तुम अत्याजी जी नहीं सुहात गृह तिन्ह विधाता वाम एक ही शब्द विभक्ति के वेद से दो बार प्रयुक्त होता है अतः दोनों के अर्थ में भेद होना चाहिए एक विचित्रवाद शब्द एक है विभक्ति के भेद से दो बार प्रयुक्त होता है प्राण प्राण के जैसे प्राणस्य प्राण ह प्राणस्य प्राण ऐसे ही मनसो मना या। एक में संबंध विभक्ति ष्ठी कारक जिसको हिंदी में कहते हैं संस्कृत में कारक न कहके संबंध विभक्ति कहते हैं कारक का विज्ञान संस्कृत का पृथक ढंग से है हिंदी का पृथक ढंग से तो सत्य सत्यम सत्य संबंध विभक्ति का प्रयोग किया गया है और बाद में सत्यम में संबंध विभक्ति नहीं है तो जब प्रथमा या द्वितीय विभक्ति के द्वारा शब्द प्रयुक्त होता है वह ब्रह्म का द्योतक होता है और संबंध विभक्ति के द्वारा उसी स्थल में उसी वक्त में जो शब्द कहा जाता है और ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अनात्म वस्तु का प्रतिपादक होता है जैसे प्राण प्राण के कहेंगे प्राण सब प्राण मनसो मनाहा मन का मन तो इसमें हमने केनो परिषद की के दृष्टि से एक नियम निर्धारित किया नव्य न्याय की शैली में उसको व्यक्त कर किया गया यद अक्षिन्न चैतन्य होता है तन नामक चैतन्य होता है भगवत कृपा से यह वक्त मेरा बनाया हुआ है इसलिए अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा तो उसका अर्थ मुझे ही करना चाहिए यादव छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है क्योंकि धातु जो है अज है अपने आप में अज है आज को ही अनादि कहते हैं आज अनादि है जो तत्व तो स्वरूप से अज हो अनादि हो उसका नाम क्या होगा तो फिर एक व्यावहारिक धरातल पर औपाधिक धरातल पर नियम निर्धारित होता है कि नोपनिषद का अनुशीलन से यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तद होता है यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तद होता है इसका मतलब क्या हुआ मनुष्य शरीर की दृष्टि से मनुष्य से अवच्छिन्न चैतन्य को मनुष्य कह देंगे प्राण से चैतन्य को प्राण कह देंगे नामकरण ही करना है तो अवच्छेदक के आधार पर ही उसका नामकरण कर लेंगे स्वतः तो वह शब्द की पहुंच से अतीत है वेदांत वेद जो ब्रह्म है अविधा वृत्ति से किसी शब्द की गति उसमें नहीं हो सकती वैयाकरणों का सिद्धांत है वैयाकरणों का सिद्धांत है अविधा वृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति जाति को लेकर गुण को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर रूढ़ी को लेकर होती है वेदस्तुति नामक जो अध्याय है श्रीमद् भागवत में उसमें जो श्रीधरी टीका है उसके जो अन्य टीकाओं के माध्यम से व्याख्या है उसके आधार पर तैतरी उपनिषद पर जो शंकर भाष्य उस पर जो वार्तिक सूर्य महाभाग का है उसके आधार पर मैं यह तथ्य यहां पर व्यक्त कर रहा हूं वो क्या है अभिधा वृत्ति से शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं हो सकती अभिधा वृत्ति का अर्थ साक्षात कोई भी शब्द साक्षात ब्रह्म में चरितार्थ नहीं होता ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं हो सकता क्योंकि शब्द की एक अपनी सीमा है और शब्द की एक अपनी अचिंत महिमा है दोनों पर विचार करना चाहिए क्या शब्द की एक अपनी सीमा है और शब्द की एक अचिंत महिमा भी है अचिंत महिमा की बात पहले कह दें गुरुदेव ने हमको पहले बताया था लेकिन वचन का, का है नहीं मालूम था वचन उपदेश शास्त्री में हमको दो वर्ष पहले प्राप्त महाराज ने तथ्य पहले बताया था कहा था आचार्यों का यह कथन है किस आचार्य का कथन है नहीं मालूम था उपदेश शास्त्री पढ़ा रहा था श्री कैवल्यानंद महाराज के, के अनुरोध पर पूरी में तब वह बात सामने आई कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा हो उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता हो और नाम लेकर पुकारे जाने पर वो जब पड़ता हो तब प्रश्न उठता है दार्शनिक धरातल पर जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है तब क्या वह अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद अपना नाम सुनता है जिन्होंने गुरु परंपरा से इस वचन को नहीं सुना होगा दिमाग फट जाएगा इसका उत्तर नहीं निकाल सकते पागल बनाने वाला यह प्रश्न है जब कोई व्यक्ति खर्राते लेकर सोया होता है उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है तब क्या वह अपना नाम सुनता है तब जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है अगर कहें नाम सुनकर जगता है तो नाम जगान उस सोया हुआ सिद्ध नहीं होता क्या? नाम सुन ही लिया तो सोया हुआ कहा सोया हुआ सिद्ध नहीं होता और जगने के बाद नाम सुनता है ऐसा माने तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता तो अंत में झक मारकर यह मानना पड़ेगा कि नाम में या शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति की महिमा से सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है तो शब्द की अचिंत्य शक्ति पर भी विचार करना चाहिए और शब्द की सीमा पर भी विचार करना चाहिए इसी प्रकार का एक वाक्य हम कहते हैं व्यवस्था की उपयोगिता और विवशता दोनों पर विचार करना चाहिए व्यवस्था की उपयोगिता तो सबको मालूम व्यवस्था की उपयोगिता मांडू की कार्य करके बेहतर प्रकरण से पता चले सबको चाहिए ना व्यवस्था बढ़िया चाहिए तो व्यवस्था वस्तु सापेक्ष है वस्तु की उपयोगिता तो सबको मालूम है व्यवस्था की उपयोगिता तो सबको मालूम है लेकिन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए मांडुककारिका कारिका तथ्य प्रकरण के जो सिद्धांत हैं उसको व्यावहारिक धरातल पर ढालकर मैं कह रहा हूँ आजकल कठिनाई क्या है गिने चुने व्यक्ति तो ऐसे रह गए जो परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। उनमें भी गिने चुने में भी गिने चुने व्यक्ति रह गए जिनको वो दार्शनिक सिद्धांत व्यावहारिक धरातल पर ढालकर अब विषम परिस्थिति जो आज विश्व की है जगत की है उसके निराकरण में उसका प्रयोग करना आता है इसलिए दार्शनिक है माने व्यर्थ के हैं यही माना जाता है दार्शनिक है माने एक प्रकार से मस्तिष्क में विचित्र ज्ञान विज्ञान को लेकर अपने को उलझाए हुए हैं वो दार्शनिक विज्ञान कैसा जो व्यावहारिक गुत्थियों को सुलझा न सके और प्रपंच विश्व में जो आज स्खलन है उसको दूर करने में उस दर्शन का कोई उपयोग ही न हो दार्शनिक माने व्यावहारिक हो गया ये तो अपने यहाँ की प्रथा नहीं थी तो बड़ी विचित्र बात यही है तो हमने संकेत किया कि व्यवस्था की उपयोगिता और व्यवस्था की विवशता भरपेट भोजन करके कोई सो गया सोते ही उसको स्वप्न में भूख लग गई अब उसी के पेट में रखा हुआ भर भोजन कोटि कोटि कोटिकोटिंत्रिक मानसिक, तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी उस तक पहुंचाकर कर उसकी भूख को कोई दूर नहीं कर सकता ये क्या है व्यवस्था की विवस्था मांडू के कार्य प्रकरण के अनुसार जागर दशा की वस्तु जागर माने जाग्रत, जाग्रत अवस्था की जो वस्तुएं हैं, उनकी उपयोगिता यहीं तक सीमित है तो स्वप्न की भूख प्यास को दूर करने में जागृत अवस्था के अन्न जल की गति नहीं है इसका मतलब स्वप्न के पदार्थ के द्वारा ही स्वप्न की समस्या का समाधान होगा जागृत की व्यवस्था के द्वारा स्वप्न में समस्या का समाधान नहीं होगा भर भोजन कर लिया पेट में रखा हुआ भोजन है स्वप्न में भूख लग गई अपने ही पेट में रखा हुआ व्यावहारिक अन्न स्वप्न तो की भूख को दूर करने में समर्थ नहीं है तो उदाहरण दिया गया जैसे व्यवस्था की उपयोगिता का ही ज्ञान रखना पर्याप्त तो नहीं है व्यवस्था की विवशता पर भी ध्यान देना चाहिए इसी प्रकार शब्द की अचिंत्य शक्ति और शब्द की सीमा दोनों पर विचार करने पर दर्शन शास्त्र की गुत्थियाँ खुलती हैं इसी संदर्भ में हमने एक उदाहरण दिया कि शब्द की अविधा वृत्ति से गति कहा होती है जाति को लेकर जाति का अर्थ होता है जन जन्म नया यहाँ छह हैं छह में से कोई आ जाए तो जाति की सिद्धि नहीं होगी अनेक में अनुगत होती है ना जाति जैसे मनुष्य अनेक हैं तो मनुष्यत्व जाती है घट अनेक हैं तो है। हैं तो जाती है पशु अनेक है तो पशुत्व जाती है आकाश एक है तो आकाशत्व जाति नहीं एक कोई वस्तु स्वरूप से एक है तो वहां पर जाति की गति नहीं है एक स्वरूप से कोई वस्तु एक है तो जाति वहां पर कुंठित है जाति की गति नहीं होती है तो शब्द की प्रवृत्ति होती है जाति को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर गुण को लेकर उसी को एक चरण और बढ़ावे तो रूढ़ी को लेकर जैसे कि वाक्य बोलता हूँ सावधान श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है इस वाक्य में जाति को लेकर गुण को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर रूढ़ी को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति हुई है तो जाति को लेकर गाय इत्यादि जाति है गोत्र है उसमें अनेक पिंड है उसमें अनुगत धर्म का नाम जाति हो गया गुण को लेकर नीला पीला श्वेत ये गुण क्रिया को लेकर याचक पाठक इत्यादि क्रिया परक शब्द हैं इसी प्रकार से संबंध को लेकर मम तब मेरा तेरा अंत में रूढ़ी को लेकर रिथ्थ दबित काष्ठमय हाथी काष्ठमय मृग वृत्थ दबित ये सब शब्द है रूढ़िवाचक हैं जैसे गाय शब्द ही रूढ़िवाचक है गच्छति इति यौगिक निष्पत्ति तो यही होगी विपत्ति लेकिन चलते हुए पशु अन्य पशुओं में लक्षण चला जाएगा बैठी हुई गाय में भी लक्षण नहीं जाएगा इसीलिए गाय का लक्षण भी रूढ़ अर्थ से लेना पड़ता है वृथ दबित आदि अर्थ भी रूढ़ार्थ में करना पड़ता है तो हमने संकेत किया कि शब्द की अवधा वृत्ति से प्रवृत्ति तो इन स्थलों पर होती है लेकिन वेदांत वेद जो ब्रह्म है वो शब्द के द्वारा साक्षात पकड़ में कैसे आवे क्योंकि तो शब्द की अपनी सीमा है तो दूसरा सिद्धांत है कि शब्द की शब्द के जहां पर अपनी सीमा है शब्द की वहां पर अचिंत्य शक्ति भी है तो शब्द में सन्हित अचिंत्य शक्ति और शब्द की अपनी सीमा दोनों का सामंजस्य बैठाकर कर वेदांत वेद ब्रह्म तत्व का विज्ञान होता है प्रसंगानुसार एक संकेत में कहे एक बार श्री गोविंदानंद जी महाराज थे गोविंदानंद जी तीर्थ जी के यहाँ एक संगोष्ठी हुई श्री रंग लक्ष्मी महाविद्यालय के नैयायिक महानुभाव ने एक प्रश्न कर दिया वो संस्कृत में उन्होंने प्रश्न किया आध घंटे तक बोले होंगे लगभग प्रश्न के नाम पर आध घंटा या पंद्रह मिनट लिया हमारे लिए समस्या होगी कि सबको याद करो फिर उत्तर भी दो हिंदी में गोष्ठी थी लेकिन उन्होंने संस्कृत में प्रश्न किया तो हमने एक संकेत किया वेदांत वेद जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो नैयायिकों के किस पदार्थ में जाकर बैठेगा न्यायिक उसको आसन कहा देंगे कहीं आसन बैठेगा न्यायिकों की सीमा के वैशेषिकों की सीमा के पकड़ के बाहर है या वैशेषिकों की सीमा में कहीं जाकर उसको स्थान मिल सकता है हम वैशेषिक के दृष्टि से पहले कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय विशेष अभाव अभाव तो अभाव ही हो गए अभाव पदार्थ में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष इनमें किसको वेदांत वेद ब्रह्म को कहा बैठा दे द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि निर्गुण दृष्टि है गुण तो सिद्ध नहीं हो सकता निर्गुण है द्रव्य सिद्ध नहीं हो सकता निर्गुण निष्क्रिय है तो न द्रव्य होगा न गुण होगा क्रिया पांचों प्रकार की जो होती है वो नश्वर होती है वो तो अविनाशी है क्रिया भी सिद्ध नहीं होता न सामान्य सिद्ध होता जाति की पकड़ से न विशेष सिद्ध होता न समवाय से होता लीजिए वेदांत का एक तत्व ब्रह्म तत्व वैशेषिक कहीं बैठा ही नहीं सकता उसके जितने तंत्र हैं सब असफल हो जाएंगे पकड़ नहीं सकते जैसे हम लोग विज्ञान के छोटी कक्षा के विद्यार्थी थे फिर तो आ गए तो एक ग्राम की कोई वस्तु उसको उठाने के लिए चिमटा होते थे सरसों आदि को पकड़ने के लिए जो चिंता हो और एक किलो वजन वाले वस्तु को पकड़ने के लिए जो हो। उसमें अंतर पड़ेगा ना एक किलो वाले एक किलो वजन वाली वस्तु को जिससे पकड़ेंगे उससे सरसों जैसे वस्तु को थोड़े उठा सकते हैं या मटर जैसे वस्तु को नहीं उठा सकते इसी प्रकार पूरा वैशेषिक तंत्र चाहे भी तो वेदांत व्यद ब्रह्म को अपने किसी खाने में सम्मिलित नहीं कर सकता उनका पूरा सिद्धांत ही विफल हो जाएगा वेदांत व्यद ब्रह्म कहीं नहीं स्थान पा सकेगा तो लो जी एक ऐसा भी दर्शन है जहाँ वेदांत व्यद ब्रह्म, ब्रह्म को वो दर्शन साधने में थामने में समर्थ नहीं है अपने किसी भी पदार्थ में उसको स्थान दे सकने में समर्थ नहीं है इसी संदर्भ में हमने कहा वो तो तत्व तो एक है एक मेंवा है यानी चंद गुप्त शब्द में एक है इसलिए जाति परक शब्द की प्रवृत्ति ब्रह्म में नहीं हो सकती निर्गुण है इसलिए गुण परक शब्दों की प्रवृत्ति वेदा ब्रह्म में नहीं हो सकती निष्क्रिय है इसलिए क्रियापरक शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वाध्यम निरंजनम ये सब सूचिया हमारे पास हैं और असंग नहीं सब जसंग इसलिए संबंध परक शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती रूढ़ार्थ की प्रवृत्ति होगी ही कैसे इसका मतलब क्या है आदर्श इत्यादि के होने के कारण इसका अर्थ हुआ कि शब्द की जो सीमा है उस सीमा में ही शब्द किसी को अपना विषय बना सकता एक मर्यादा है लेकिन शब्द की सीमा में तो आता ही नहीं अविधा से शब्द की जो अपनी सीमा है तो फिर क्या होगा तो वेदांत एक बहुत विचित्र पहली है भगवान शंकराचार्य के भाष्य को समझना भी बहुत कठिन केवल निषेध मुख से अगर ब्रह्म का प्रतिपादन करें तो नैरात्म बाद में वेदांतों का विनियोग होगा बौद्धों का शून्यवाद आ केवल विधि मुख से प्रयोग करें तो परिणामवाद आ जाएगा परोक्षवाद आ जाएगा हमको न निरात्मवाद चाहिए न परिणामवाद चाहिए न परोक्षवाद चाहिए तीनों घाटियों से पृथक करके वेदांतों का अर्थ करना बहुत कठिन काम है ना अच्छा एक विचित्र बात है यहां से पुराने वेदांती सब नहीं है दो चार है जितने महावाक्य हैं से प्राप्त है प्रज्ञान भ्रमित आदि निषेध मुख से कोई महावाक्य की प्रवृत्ति नहीं है अर्थ जब करते हैं तो भागत्याग लक्षणा से करते हैं भागत्याग लक्षणा का समर्थन कहाँ है सुख राषनिषद में तत्वमत् महावाक्य की जो व्याख्या की गई है पंचदशी में जो चारों महावाक्य की व्याख्या है उसमें पंचदशी कार्य का रचा हुआ एक भी श्लोक नहीं है आठ श्लोक हैं, वो सब सुख राषनिषद से जीव के त्यों लिए गए और कार्योपाधि जीव कारणोपाधि ऋष्वर या कार्यकारणता महत्वा पूर्ण बोध वशिष्यते या शुक्रष्ट्रोपनिषद का ही वचन है तो महावाक्य के जो व्याख्या पंचदशी कार्य ने की है उसमें आठ श्लोक हैं एक भी श्लोक स्वरचित नहीं है समुद्रित है ऐसा मानना चाहिए शुक्रोपनिषद से के त्यों लिए गए तो हमने एक संकेत किया कि अविधाभि से तो शब्दों की पकड़ के बाहर है ब्रह्म और शब्द की गति नहीं है तो फिर किसी की गति नहीं शब्द की अचिंत शक्ति क्या है गंध का प्रतिपादन पृथ्वी का गुण जो गंध है कुछ सोच कुछ मानवा सोच भी सकते हैं कि विषय याद है या नहीं न रूप मत्स्य तथोपलब्ध थे विषय बिल्कुल याद है उसी की भूमिका है तो हमने एक संकेत किया सज्जनी गंध और गंधयुक्त जो पदार्थ है दोनों का प्रतिपादक शब्द होता है इसी प्रकार रस और रस युक्त पदार्थ का प्रतिपादक शब्द होता है रूप और रूप युक्त पदार्थ का प्रतिपादक स्पर्श और स्पर्श युक्त पदार्थ का प्रतिपादक और शब्द का भी प्रतिपादक शब्द होता है कटु शब्द मृदु शब्द ये सब और शब्दातीत का भी प्रतिपादक शब्द हो जाता है ये शब्द की अचिंत्य शक्ति है यक्रिकालातीतम तदत्योकार एवं भूतम भव्यम च चर्वम वेदा प्रसिद्ध वेदों का बीज जो है वो ओंकार है सर्वे वेदा यद पद्म मनंती कठोपनिषद के अनुसार वेदों का बीज प्रणव है या वचन महाभारत में या माँ या भाव महाभारत में आया है भागवत में आया है कठोपनिषद के आधार पर इसलिए यहाँ पर शब्द से अतीत जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादक भी शब्द ही हो सकता है अन्य कोई नहीं ऐसी स्थिति में शब्द की अचिंत शक्ति पर भी विचार करना चाहिए और शब्द की सीमा पर भी विचार करना चाहिए और दोनों का उपयोग करके वेदांत वेद्य ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त करना चाहिए लेकिन उस ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कुछ अब ब्रह्म शरीखा है व्यावहारिक धरातल पर उसका भी विज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि तत् क्षेत्रम ये सब कहने की आवश्यकता भगवान को क्यों परी क्षेत्र वर्ग का प्रतिपादन नहीं होगा तो उससे विविप्त क्षेत्र का निरूपण कैसे हो सकता है तो यहाँ पर हमने कहा कि जगत को सत्य भी कहा है श्रुति ने सत्य से सत्यम यहाँ संबंध विभक्ति घटित जो सत्य पद का प्रयोग किया गया है वो जगत का वाचक है नित्यो नित्यान अनित्याम भी कहा और नित्यान भी पाठ है तो नित्य जो है नित्यानाम जो अंत में कहा गया उससे क्या अर्थ हुआ जगत को नित्य भी कहा गया है सत्य भी है जगत नित्य भी है सत्य और नित्य में भेद भी है अभेद भी है वो विस्तार लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वेदांत का प्रस्थान में सत्य और नित्य पर्याय लेकिन न्यायिक बौद्ध इत्यादि के, के प्रस्थानों सत्य अलग होता है नित्य अलग होता आवश्यक नहीं कि जो सत्य है वो नित्य ही हो उनके यहाँ सब कुछ सत्य है जिसका अस्तित्व है हमारे यहाँ सत्य और नित्य एक ही है उनके यहाँ सत्य हर सत्य नित्य नहीं होता लेकिन जो नित्य होता वो सत्य अवश्य होता है ये व्याप्ति है नयायिकों के दृष्टि से जो नित्य है वो तो सत्य है लेकिन हर सत्य नित्य नहीं होता यह अभी सत्य है या नहीं क्रियाकारित्व को जब सत्यत्व का प्रयोजक मानते हैं तो माइक भी सत्य नित्य कहा है जो नित्य है वो तो सत्य है ही लेकिन जो सत्य है वो नित्य हो अनिवार्य नहीं है ये व्याप्ति नहीं आई की है या संकेत किया तो जगत को सत्य कहा नित्य कहा है श्रुति तो शंकराचार्य ने जैसा प्रसन्न आया वैसा अर्थ किया है ना ये थोड़े की शंकराचार्य ने मिथ्या ही कहा है मिथ्या की बात भी कहेंगे अभी मिथ्या की बात भी कहेंगे कि शंकराचार्य का वह वाक्य है या उपनिषद का वाक्य ब्रह्म ज्ञान वाली माला में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यांचार्य का, तो का अपना वाक्य है याष्टोपनिषद उसका वाक्य ये भी उपनिषद है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य का अपना वाक्य नहीं है अपना होने पर भी उपनिषद से लिया हुआ है इसलिए यह भी उपनिषद का ही कथन है अब जगत को असत का है अब ये क्या कीजिएगा मिथ्या सही जो डरते हैं उनके लिए तो और डराने वाला एक शब्द असत असत तो सबसे बड़ा भयंकर शब्द है ना तो गीता लीजिए गीता में एक क्षेपक है क्या ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह जिनको मिथ्या से डर लगता है उनको जब कहा कह दिया जाएगा कि जगत असत है तब कितना डर लगेगा तो जगत को असत कहा गया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह कु असतो मत गमय तमसो म्योतिर गमय मृत्यो रमा अमृतम गमय यहां पर मृत्यु भी आत्मा तो है तमस भी अनात्मा है असत भी किसको कहा गया जिसको मृत्यु कहा गया तमस कहा गया उसी को असत कहा गया या नहीं और एक विचित्र बात है सच्चिदानंद शब्द है चित का विलोम क्या होगा जड अचित आनंद का विलोम क्या होगा दुख तो सत्य का भी तो कोई विलोम होगा वो तो किसके लिए प्रयुक्त होगा चित्त का विलोम जब जगत के लिए प्रयुक्त होता है आनंद का विलोम जब जगत के लिए प्रयुक्त होता है तो सत्य का विलोम किसके लिए प्रयुक्त होगा जगत के लिए तो सत्त का विलोम सीधे क्या होता है सत्य इसलिए भागवत में एकादश स्न में साढ़े दस साढ़े हो गया भगवान श्री कृष्ण ने कहा तत्वों की संख्या में विज्ञान का पर्याय कैसे करना चाहिए उद्धव जी का प्रश्न है उसका उत्तर जब भगवान श्री कृष्ण ने दिया एक बहुत अच्छा सामंजस्य का दृष्टिकोण देने के बाद वचन है विदुषाम किम अशोभनम कबीरदास जी से पूछिए नहीं की एकादश स्क पढ़ के ही कबीरदास ने ऐसा कहा हो लेकिन बात बैठ जाती है तुक जिसको कहते हैं मानो कबीर दास जी ने इसका अनुवाद ही कर दिया सभी सजाने एक मत विदुशाम कि अनुवाद चुनबुल में करना हो तो बहुत बढ़िया है विदुषाम किम अशोभनम विद्वानों के लिए क्या अशोभन है मतलब विवक्षा व साथ जो परस्पर विरुद्ध बातें हैं उनमें भी सामंजस्य साथ लेना विद्वानों की विशेषता होती है इसी को कबीरदास बाबा ने कहा सभी सजाने एक मत हमारे पूज गुरुदेव ने कहा यह बात बहुत अच्छा है सभी सजाने एक मत मूल में है गुजशान किम अशोभनम तो संकेत किया गया श्री रामानुजाचार्य महाभाग के सामने विचित्र पहली आ गई जब नीता के इस श्लोक की टीका करने लगे कौन सा श्लोक ना सतो विद्यते ते भावो ना भावो विद्य ते मुस्कान इसलिए आ गए कि आजकल कठिनाई यह है हम लोगों पर एक सौ चौवालीस धारा है एक सौ चौवालीस धारा कहाँ है अब वो अभी अब नक्सलवादियों के घोर जंगल नक्सलवादियों जहाँ खाई कर देते वहां गए थे वहां गांव में बोलना था तो इसी भाषा में बोलते क्या समझ ठीक है अच्छा साधु सभा बोलते हैं तो इस भाषा की ती नहीं है इस भाषा में कहा बोले इतना जो अध्ययन थोड़ा बहुत जो कुछ है उसको बोलने के लिए अब कोई ही नहीं है बाबा लोग भी कहते हैं कठिन हो गया बड़ी मुसीबत है बोले कहाँ एक सौ चौबालीस धारा मत में पढ़ाते हैं तो वहां तो जो भाष्य आगेगा वो पंक्तिकार्ज करेंगे सोता तो सुने नहीं सोए नहीं बहुत से सुनते रहते हैं वो एक प्रकार से कई बल्यानंद जी महाराज से तो पुराने हैं नहीं तो श्रोता भी मैं ही और वक्ता भी मैं ही हो जाता जब जा बोलने लगू कठिन बात आ गई तो बहुत कठिन कह भी कहते कहते सर से ऊपर चली गई बात अरे तो मैं क्या करूं अब इसलिए हमारे पूज गुरुदेव ने सावधान किया था ब्रह्म विद्या को ऐसी सरल भाषा में कभी मत कहना की गुरु परंपरा नष्ट हो जाए और ऐसे दुरू भाषा बनाते मत कहना कि समझ में ना आ जाए दोनों बात है ना उसमें उदाहरण देते हैं महाराज का यह वाक्य नहीं है गुरुदेव का लेकिन संकेत है महाराज का जब श्री राधेश्याम जी का रामायण चला बरेली वाले मल्ला कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया लग रहा था तुलसीदास जी को कोई नहीं पूछा गए तुलसीदा जी तीस साल तक ढोलक मजीरे मल्ला कहीं मल्ला आपको सुनाई पड़ता है तो रामजी का चरित्र तो उन्होंने भी राजेश रामायण में भी तो क्या है रामायण है ना राम जी का चरित्र क्यों लोगों ने हटा दिया वो आठ शैली में नहीं था जी को एक हजार बार पढ़ी है फिर भी लगेगा कि नहीं पढ़ा पढ़ने पर भी अंतर क्या राम जी तो गांव भी है यहां भी है फिर, फिर तुलसीदार जी तो रह गए और राजेश चांद जी चले गए उनका रामानी चला गया कोई नाम भी हमने लेकर जानता भी नहीं क्या मतलब हुआ आर्स से लिया मैंने क्योंकि तो उसकी टीका की जरूरत नहीं थी उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं था जिसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता हो तो वक्ताओं का यह दायित्व होता है कि दाई माई भी समझे ये शब्द कहां से लिया श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि आपके शब्द बड़े कठिन होते हैं सन बहत्तर में यहां से पकड़ के अरेस्ट करवा के हमको कलकत्ता ले जाया गया था वो गीता पर टीका लिखना चाहते थे व्याख्या करना चाहते थे तो दो महीने तक हमसे परामर्श लिया था गीता का अठारह अध्याय में जो संगत साधी है उन्होंने हमारे पास तो साधन नहीं था कि हम वो सारी संगत हमारी बताई हुई है जो उन्होंने अपने ग्रंथ में संजीवनी गीता संजीवनी संगत जो दुरू संगत है गीता के अठारहवीं अध्याय की जिससे जयदयाल जी की परंपरा से अटकी हुई थी उस संगत हमारी बताई हुई है जो उनके टीका में छपी है तो हमने संकेत किया वो कहते थे ऐसी भाषा में बोलो दाई माई भी समझे हम समझ गए कि कोई दोबारा पढ़ेगा नहीं इसलिए आर्ष शैली में बोलना चाहिए इतनी हल्की फुल्की भाषा में ब्रह्मविद्या को प्रस्तुत न करें कि गुरु परंपरा की जरूरत न हो वो फिर चलेगी नहीं वो पुस्तक को प्रति नहीं चले दूसरी पीढ़ी में सब समझ उपन्यास के पाठ तो समझकर उपन्यास का ग्रंथ समझकर छोड़ देंगे दूसरी बात इसलिए वो जो दार्शनिक परिभाषा शैली आर्स शैली को छोड़कर वेदांत के प्रवचन की जो का कल प्रथा चली है ये चौपाटी के वेदांत काम नहीं देते इससे जड़क ग्रंथी का भेदन नहीं होता मैं इसमें अधिक व्याख्या आज न मैं पढ़ रहा था वैयाकरणों का दार्शनिक ग्रंथ है वाक्य पदियम व्याकरणों का वो हमको बहुत सदा हुआ है और व्याकरण कमजोर है मेरा मैं बड़ी सलाह में कहता हूं शंकराचार्य पद पर हूं जब मैं व्याकरण की तैयारी कर रहा था तब तो मुझे 22 बार कांच मिल गया और दो बार भयंकर विष मिल गया तो याद करने की क्षमता समाप्त हो गई सूत्र आदि याद संस्कृत में याद करना बहुत सही है ना तो समझने की भगवत के पास क्षमता रह गई अगर हमको किसी ने यहाँ तो हम बहत्तर में आए ना उससे पहले देखा होता इतनी पुस्तक मेरे लिए 30 दिन आठ पार कंठस्थ करने में वो जो जो सक, मेधाशक्ति पहले थी अभी तो आप लोगों को लगता है कि बहुत है लेकिन मैं कह रहा हूं बहत्तर से पहले जो मेधा शक्ति थी जिन लोगों को परिचय होगा उस समय चौ में प्रतिशत मेरी मेधा शक्ति खत्म हो गई विश्व द्वारा याद करने वाली समझने वाली रह गई तो वो मेरा जो व्याकरण वाला अंश था वो दुर्बल पड़ गया मैंने सूत्र इत्यादि को मैं जिस ढंग से मेरी व्यक्ति शैली वही ढंग से नहीं मैं व्याकरण पढ़ सका लेकिन व्याकरण का दर्शन मुझे बिल्कुल भगवत कृपा से तैयार है यह जो है वाक्य पदी उसमें एक बहुत विचित्र बात आई विचित्र बात आई कि उर्दू का अंग्रेजी का आदि का माने देश विदेश शब्दों का प्रयोग करके भी भाव की अभिव्यक्तित हो सकती है भाषा का उद्देश्य अगर केवल सामने वाले हृदय में अपने भाव का संवेदन भाव को पहुंचाना मात्र है तो किसी भी मिल्छ भाषा का भी उर्दू है अंग्रेजी है इनसे मिली हुई हिंदी संस्कृत आदि बोल करके भी तो हम भाव को व्यक्त कर सकते उन्होंने कहा कि ठीक है भाषा का उद्देश्य भाव की अभिव्यक्ति मात्र हो तब तो बात ठीक है अपूर्व की निष्पत्ति नहीं होगी संस्कृत शब्द का उच्चारण करेंगे तो अपूर्व की निष्पत्ति होगी इसलिए अपूर्व माने धर्म विशेष अपूर्व की निष्पत्ति नहीं होगी मेक्ष भाषा का उच्चारण करने पर या बोलने पर इसी प्रकार मैंने संकेत किया वेदांत का विज्ञान तो गवार ढंग से भी बोला जा सकता है एक किसान को भी समझाया जा सकता अपने ढंग से लेकिन उससे क्या होगा आर्ष शैली में अगर आपने नहीं कहा तो उपन्यास बन वेदांत रह जाएगा उसका कल्याण भी नहीं होगा इसलिए आज हम यहाँ प्रवचन को विराम दे रहे हैं कि दो नियम जो है मीमांसा के बहुत अकाठ्य है जिसको मेरे गुरुदेव ने बताया ब्राह्मण उजाचार्य जी के सामने समस्या आ गई कि असत्य ना सत्य विद्यते हैं असत पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है बंध्या पुत्र के लिए हुआ है सश के लिए हुआ है, है? अलिख पदार्थ जिसको कहते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है उनके लिए हुआ है या भाव पदार्थ जगत के लिए हुआ है बच सकते थे श्री राम उजाचार्य पर शंकराचार्य से बच सकते थे लेकिन बचने पर उंगली उठ जाती क्या उठ जाती अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता एक अकाट नियम है देखिए परंपरा से जिसको अध्ययन नहीं प्राप्त है वो अपने को कितना बड़ा बुद्धिमान माने हम लोग किसी को मूर्ख नहीं सिद्ध करते क्यों नहीं करते क्योंकि अभी आत्मा स्वरूप है आत्मी है हम भी है। हजारों मूर्खता को लादे हुए हैं तो उसमें दो मूर्खता उस पर मुझे तरस आगी हजारों मूर्खता को हम भी लादे हुए घूम रहे हैं जलाशय से में सेवार हो ना उसको यूँ धक्का मारिए जला गया ले भेजिए फिर आ जाएगा इसलिए व्यावहारिक धरातल पर ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान का क्षेत्रफल अधिक होता है और पारमार्थिक धरातल पर अज्ञान उसका कार्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में अध्यस्त होता है व्यावहारिक धरातल पर हर व्यक्ति मूर्ख अधिक होता है पढ़ा लिखा कम होता है अब इंजीनियर आ जाए तो उसके सामने तो मैं मूर्ख ही डॉक्टर आ जाए तो मेरे सामने मूर्ख ही एक दो विद्या हमारे पास उसके बल पर किसको मूर्ख कहने चाहूँ लाखों विषय का की मूर्खता पाले हुए तो लेकिन संकेत करते हैं परंपरा से अगर, अगर अध्ययन नहीं है तो वो कितना भी चतुराई पूर्वक बोले उसके पांच पंक्ति भी टिकने योग्य नहीं होते तो रामानुजाचार्य निजाचार्य के सामने एक दर्शन का कट सिद्धांत आ गया अब का प्रतिषेध नहीं होता असत बंध्या पुत्र इत्यादि का तो कि प्राप्ति नहीं उसका निषेध क्या करेंगे यहां निषेध है इसका मतलब जगत के लिए ही असत पद का प्रयोग हुआ है विधि की प्रशक्ति प्राप्त में नहीं होती आजकल ये लोगों को नियम नहीं मालूम है विधि की प्रशक्ति विधि माने ऐसा करो जैसे रागता जो प्राप्त आहार निद्रा भय मैथुन ऐसे रागता प्राप्त है रागता प्राप्त है ना तो विधि की प्रसति किसमें होती है अप्राप्त में या प्राप्त में हम्म या जो का प्राप्त है इसमें विधि की प्रसति हुई तो मर, मरे हुए को मारने के तुल्य हो गया आजकल ज्यादातर गुरु जो हैं वो प्राप्त का ही विधान करते हैं मतलब मरे हुए जीव